महाभारत शांति पर्व षट पंचाशदिकम है नारद जी की बात सुनकर वायु का सेमल को धमकाना और सेमल का वायु को तिरस्कृत करके विचार मग्न होना भीष्म नारद पवण स्वम साल मलिक्यम प्रवीण भित्मजी कहते राजेंद्र सेमल से ऐसा कहकर ब्रह्मवेदताओं में श्रेष्ठ नारद जी ने वायुदेव के पास आकर उसकी सब बातें कह सुनाई नारद जी ने कहा वायुदेव हिमालय के भाग पर एक सेबल का वृक्ष है जो बहुत बड़े परिवार के साथ है उसकी छाया विशाल और घनी है और जड़ें बहुत दूर तक फैली हुई है वह तुम्हारा अपमान करता है युक्तानि सह बहुव्याक्षेपयुक्ता वचना युक्ता मैं आवातावाग्रत उसने तुम्हारे प्रति बहुत से ऐसे आक्षेप युक्त वचन कहे हैं जिन्हें तुम्हारे सामने मुझे कहना उचित नहीं है जाना भी तामहम वाय सर्वप्राण भृताम वरम वरिष्ठ चरिष्ठम च क्रोधे वत यहाँ पवन देव मैं तुम्हें जानता हूँ तुम समस्त प्राणधारियों में श्रेष्ठ महान एवं गौरवशाली हो तथा क्रोध में यम के समान हो। समीरणः। होलमलिन तमुपागम्य क्रोधो वचनम अब्रवी जी कहते हैं राजन नारद जी की यह बात सुनकर वायुदेव ने सालमली के पास जा कुपित होकर कहा वायु वायु वायु साल मध्य अच्छा तो ते बोले वोलेमल तुमने इधर से जाते हुए नारद जी से मेरी निंदा की है मैं वायु हूँ तुम्हें अपना बल और प्रभाव दिखाता हूँ अहम ताम अभिजाना पिताम अहम प्रजा सर्गे विश्रांत प्रभु वृक्ष मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ तुम्हारे विषय में मुझे सब कुछ ज्ञात है भगवान ब्रह्मा जी ने प्रजा की सृष्टि करते समय तुम्हारी छाया में विश्राम किया था तस् विश्रमण आदेश प्रसाद स्तव रक्ष से तेन दुर्बुद्धे नात्मी दुर्बुद्धे उनके विश्राम करने से ही मैंने तुम पर यह कृपा की थी इसी से तुम्हारी रक्षा हो रही है परंतु तुम अन्य प्राकृतिक मनुष्य की भांति जो मेरा अपमान कर रहे हो इससे कुपित होकर मैं अपना वह स्वरूप दिखाऊंगा जिससे तुम फिर मेरा अपमान नहीं करोगे प्राशाल प्रसन्न पवन ते क्रुद्धो दर्शे आत्मा नम आत्मन भीष्मी कहते राजन पवन देव के ऐसा कहने पर शैमल ने हँसते हुए से कहा पवन तुम कुपित होकर स्वयं ही अपनी सारी शक्ति दिखाओ मई वैं त्यजता क्रोध किम् क्रोध कर पवन यद्यपि तम स्वयं प्रभु मेरे ऊपर अपना क्रोध उतारो तुम कुपित होकर मेरा क्या कर लोगे पवन यद्यपि तुम स्वयं बड़े प्रभावशाली हो फिर भी मैं तुमसे डरता नहीं हूँ बला देखो हम भी ती कारण मात्र बला ये बई नई ते बलिमता मैं बल में तुमसे बहुत बढ़ चढ़ कर हूँ अत मुझे तुमसे भय नहीं मानना चाहिए जो बुद्धि के बलि होते हैं वे ही बलिष्ठ माने जाते हैं जिनमें केवल शारीरिक बल होता है वे वास्तव में बलवान नहीं समझे जाते पवन दर्शय श्यामित तेज तथो रात्रि रूपा गमत शिमल के ऐसा कहने पर वायु ने कहा अच्छा कल मैं तुम्हें अपना पराक्रम दिखाऊंगा इतने में ही रात आ गई अत साल मन सात कार्यमस्तत्मा असम हम मातरे उस समय सिमल ने वायु के द्वारा जो कुछ किया जाने वाला था उस पर मन ही मन विचार करके तथा तो अपने आप को वायु के समान बलवान न ना देखकर नारद देख कर सोचा नारदनम प्रतिषा असमर्थ हो बलवान मैंने नारद से जो बातें कही थी वे सब झूठी थी मैं वायु का सामना करने में असमर्थ हूँ क्योंकि बल में मुझसे बड़े हुए हैं मारु तो बलवान नित्य तो मैं कश्चित वनस्पति जैसा कि नारद जी ने कहा था वायुदेव नित्य बलवान है मैं तो दूसरे वृक्षों से भी दुर्बल हूँ इसमें संशय नहीं है परंतु बुद्धि में कोई वृक्ष मेरे समान रही है हम तदह बुद्धिमान भयमोखे सभी बुद्धिमान संचय मैं बुद्धि का आश्रय लेकर वायु के भय से छुटकारा पाऊंगा यदि वन में रहने वाले दूसरे भिक्ष भी उसे बुद्धि का सहारा लेकर रहे तो निसंदेह कुपित वायु से उनका कोई अनिष्ट होगा ते यथा तथा परंतु ये मूर्ख हैं हैं अतः वायु जिस प्रकार होकर उन्हें उन्हें दबाते हैं। उसका ज्ञान नहीं है मैं यह सब अच्छी तरह जानता हूँ महाभारती शांति पर अध्याय इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत आपद धर्म पर्व में पवन साल वाली संवाद विषयक एक अध्याय पूरा हुआ